प्रभु प्रसाद सुच सुभग जासुल जासुलह नितनाश तुम निवेदित भोजन कर प्रभु प्रसाद पट भूषण धरए श्री सन महिशर गुरु द्विज देखे सहित करे, करे राम पर पूजा। राम भरोसे जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती सूंघती है और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है दूसरा नहीं चरण राम तीर्थ चली जाही राम बसहु तीन के मन माह मंत्र राजू नित जपही तुम्हारा पूजह तुम सहित परिवार तर्पण होम करही विधान विप्रज वायु दे बहुदाना अधिकारी चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चल कर जाते हैं हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र राज को जपते हैं और परिवार परिकर सहित आपकी पूजा करते हैं जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्व भाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं सब कर राम चरण रत हो तीन के मन बसहू श्री रघुनंदन दो और ये सब कर्म करके सब का एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति को उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीताजी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसीे काम को हद मानन मोहा लोभन छोभन रागन द्रोहा जिनके कपट दंभ भन माया तिन के हृदय बसहुर घुराया सबके प्रिय सबके हितकारी दुख सुख सरिस प्रसंसागारी सत्य प्रिय विचारे जागत सोवत जिनके न तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है न लोभ है न छोभ है न राग है न द्वेष है और न कपट दंभ और माया ही है हे रघुनाथ आप उनके हृदय में निवास कीजिए जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा बड़ाई और गाली निंदा समान है जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते, सोते आपकी ही शरण हैं। तुम छाड़ गति शरणा राम बसहू तिन के मन माहे जननी सम जा नहीं पर नारी धनु ते विष भारी हर सही पर संपति देखे दुखित तो हो ही पर बिपत बिसे जिन ही राम तुम प्राण प्यारे जिनके मन शुभ सदन तुम्हारे और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति आश्रय नहीं है हे राम जी आप उनके मन में बसिए जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं और पराया धन जिसे विष से भी भारी विष है जो दूसरों की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं और हे राम जी जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है स्वामी सखा पिता गुरु जिनके सब तुम मन मंदिर तिनके बस सीय तार के बसहू सहित दो भात जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं उनके मनरूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए